यात्रा यात्रा रघुनाथ तत्र यघुनाथकर्तनम त्र तमस्तकांजि बाष्परिपरिपूर्ण लोचनमारुतिमत राक्षक च मधुर मधुर स्वूपम कर्मा च मधुम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां प्रयत्स पर कोमल कूजयन वेणु श्यामलों कुमार वेद वेदेद्यम परम ब्रह्म भाषता हृदय मम पूज रामे राम मधुर मधुराक्षर आरोख वंदे वाकिल तृणादि सुनीचे नरोरपी सहिष्णुना अमिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायण श्री राम जय राम जय जय राम धर्म रा, रा, की अधर्मक प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत अखंड हो हर हर महादेव <coughs> गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंदा जय जय श्री कृष्ण गोविंदा अरे मोरार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 न विहारी लाल की जय नमो महादव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण नारा वेदानंद का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं? नहीं यदि यात्रा में अच्छा अच्छा द्वांबरषौलोक क्षरस्क्षर चर सर्वाणी भूताक्षर उत्तम से उत्त पुषस्तः परमात्मुदारहृत योगक विवर्तव्य ईश्वर यस्क्षरमती तोहम्क्षरादिचोत्तम अतस्लोक वेदे चथित पुरुषोत्तम नारायण जैसा कि कल निरूपण किया गया भगवान सचिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अपनी अचिंत माया शक्ति जिसे लीला शक्ति कह सकते हैं उसके द्वार से स्वयं को सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त करते हैं अतः वेदांतक प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति और उनका अभिव्यंजक संस्थान है सृष्टि का आलम्बन लेकर ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर तक हम पहुंच सकते हैं अर्थात हमारा मन उनमें सन्निहित हो सकता है अतः दे प्राणात करण का महत्व है यद्यप महाप्रलय में जीव और संपूर्ण जगत तथा स्वयं माया शक्ति भी सर्वेश्वर से एकीभूत होकर विद्यमान रहते हैं तथापि सुसुप्ति के तुल्य महाप्रलय पुरुषार्थ भूमि नहीं है एक विचित्र तथ्य है अनुग्रह और आत्मकृपा दोनों में भेद है केवल अनुग्रह के बल पर ऊंची से ऊंची जो भूमिका होती है वांत में स्खलित तो हो जाती है यह भगवान का अनुग्रह है कि वे हम जीवों को गाढ़ी नींद प्रदान करते हैं और महाप्रलय की दशा में इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्षों तक सन्निहित रखते हैं कदाचित भगवान का अनुग्रह सुसुप्ति के रूप में हमें सुलभ न हो तो विक्षिप्त वे बिना हम नहीं रह सकते पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग जो की ज्योतिष पीठ के मान्य श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य थे सन उन्नीस में पूज्य स्वामी श्री भूबाजी महाराज के आश्रम में एक दिन के लिए पधारे वहाँ के महान भाव किन्हीं और को शंकराचार्य मानते थे तो जान बुझ कर उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया दिल्ली के एक भक्त के निवेदन पर वे आए थे लेकिन समाध निष्ठ तत्वज्ञ मनीषी थे कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा जो वहाँ सत्संग भवन है अकेले वो बैठे थे मैंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा उनके चरणों के समीप मर्यादा कंसार, उनका अभिनन्दन अभिवादन करके मैं चुपचाप बैठ गया भावना थी कुछ प्रश्न कर दें थी लेकिन संकोचवश प्रश्न न कर सका उन्होंने मुझको ही पूछ दिया कहो साहब उनका शरीर व्रज का था उनकी भाषा में भाषा अनुगत थी कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना दी यह प्रश्न किया चाहता मैं तो उत्तर दे सकता था लेकिन मेरा वह पागलपन होता मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूं, आप ही कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दें ऐसी मेरी भावना बहुत प्रसन्न हुए 45 मिनटों तक उन्होंने बहुत आह्लादपूर्वक प्रश्न का उत्तर दिया पांच सात वाक्यों में मैं उसका सारांश बताना उचित समझता हूँ उन्होंने कहा कि हम तुम अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि आजकल लगा नहीं सकते जिन्हें निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है कदाचित उन्हें सुसुप्ति भी सुलभ न हो तो वो पागल वे बिना नहीं रह सकते तो साधनहीन प्राणियों को विक्षिप्त होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने सुसुक्ति की संरचना की जो कुछ उन्होंने कहा उसका अभिप्राय हमने अपने शब्दों में व्यक्त किया इसी प्रकार विचार करके देखें, जाग्रत की अपेक्षा स्वप्न वरदान है अनुग्रह है क्योंकि त्याग शांतिरम त्याग का फल तत्काल सुलभ होता है स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भान स्वप्नावस्था में नहीं रहता इसका मतलब स्थूल शरीर और स्थूल जगत से अतीत एक विलक्षण भूमिका हमको स्वप्न के नाम पर सुलभ होती है महाभारत आदि का अनुशीलन करें कई बलियोपनिषद आदि का करें तो स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रिया भी सुप्त होती हैं ज्ञानेन्द्रिया भी सुप्त होती हैं और अंतकरण अर्ध निदृत होता है छोक के आठवी अध्याय शंकर भाष्य के अनुसार विचार करें तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्ध निदृत अंत या मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है तब स्वप्नावस्था सुलभ होती है लम्बा वाक्य है लेकिन स्वप्न की पूरी मीमांसा इसमें सन्नीत है महाभारत कैवल्योपनिषद और चंदोक सूति के आठवीं अध्याय का शंकर भाष्य तीनों को मिलाकर मैंने इस वाक्य की संरचना की जब ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया सो जाती हैं आत्मचैतन से अधिष्ठित अंतकरण भी अर्ध निर्दृत हो जाता है वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत वह अंतकरण जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है तब स्वप्न अवस्था सुलभ होती है या यह अभिप्राय स्वपनावस्था एक वरदान है किस दृष्टि से वरदान है हमको जागृत की अपेक्षा अधिक सिद्धियों की प्राप्ति स्वप्न में होती है जो भी हो उसमें कोई मेरे तेरे का विभाजन नहीं है जिसे स्वप्न होगा उसे जागृत की अपेक्षा उन्नत सिद्धि सुलभ होगी उदाहरण के लिए इस समय हमको भूख प्यास लग जाए तो सचमुच में स्थूल अन्न जल की अपेक्षा है दम भी ना हो तो दम भी तो कह देते हैं मैं कुछ खाते पीते ही नहीं अलग बात किसी को वरदान सुलभ हो अलग बात तो हमको जागृत में भूख लगती है तो भोजन चाहिए सचमुच का भोजन चाहिए प्यास लगती है तो सचमुच का पानी चाहिए अर्थात द्वंद्व हमारा पिंड नहीं छोड़ते जागृत में स्वप्नावस्था में भी सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि द्वंद्वों की पहुँच है हम निर्द्वंद्व नहीं हो पाते तथापि अंतर क्या है स्वप्नावस्था में भूख लगने पर स्वप्नावस्था के अन्न से मनोमय अन्न से ही भूख की निवृत्ति हो जाती है पुष्टि की प्राप्ति हो जाती है तृप्ति की स्फूर्ति होती है इसी प्रकार स्वप्नावस्था में प्यास लग जाए तो मनोमय पानी के द्वारा ही उसकी निवृत्ति हो जाती है स्वप्नावस्था में सर्दी गर्मी की प्राप्ति हो तो स्वप्नावस्था के उपचार से ही उसका निवारण हो जाता है स्थूल वस्तुओं की दास्ता कट गई न इतना इसलिए प्रविविक भुख मांडू कुपनिषद ने स्वप्नावस्था में जीवों के लिए प्रविक्त भुक्त वासनात्मक सूक्ष्म विषयों का भोगता कहा अब गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है वह सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत से भी हम अतीत हो जाते हैं स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रपंच का भान निरस्त हो जाता है अभात्मक वियोग इसको हम कहते हैं फूल और सूक्ष्म दोनों का वियोग गाढ़ी नींद में होता है द्वंद नहीं है सर्दी गर्मी भूख प्यास लाभ जितने द्वंद्व हैं उनकी पहुँच सुसुप्ति में हम आप तक नहीं है और सबसे ऊंची बात है अहंकार व्यक्ति को नचाता है <laughs> सुसुक्ति अवस्था पर अनुशीलन करें तो जागृत में देवत्व की प्राप्ति होती है दिव्यता की स्फूर्ति होती है गाढ़ी निंद में अहंकार सो जाता है अहमिचक प्रसुप्ते श्रीमद भागवत एकादश स्कंध नव संवाद और यह जो अहमिचक प्रसुप्ते कहा गया इसका मूल छादो गुप्त सद का आठवा अध्याय अहंकार भी जब सो जाता है तब तो सुसुप्ति होती है अहंकार उद्बुद्ध रहे हो तो नींद कैसी अहंकार का सोना ही तो निद्रा है बहुत ऊंची बात है बिना अहंकार के हम जीवित रह सकते हैं उदाहरण सुसुप्ति है और हम कहा करते हैं कि गणित की दृष्टि से तीन बटा चार से भी अधिक मौत सुसुप्ति है कर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं ज्ञानेन्द्रियाँ सो जाती हैं अंतकरण सो जाता है प्राणों का भान भी खो जाता है तब सुसुप्ति की प्राप्ति होती है तो तीन बटे चार से भी अधिक मौत को सुसुप्ति में हम प्राप्त होते हैं लेकिन मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता बात है। जीवन की पूरी परिभाषा इस समय चरित अर्थ है आस्तिक नास्तिक जीवन की परिभाषा क्या होगी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त इस शरीर का नाम जीवन है तो जीवन की पूर्ण परिभाषा इस समय चरित अर्थ है लेकिन मृत्यु का भय प्राप्त है तीन बटे से भी अधिक मृत्यु की प्राप्ति है सुसुप्ति में लेकिन मृत्यु का भय प्राप्त नहीं है मृत्युंजय परमात्मा के अत्यंत सन्निकट हम पहुंच जाते हैं और मृत्युग्रस्त शरीर संसार को लेकर अंता ममता का उदय नहीं होता है यह हुआ काम क्रोध लोभ मोह ये सब जितने मनो विकार है इनमें किसी मनोविकार की पहुंच हम तक सुसुप्ति में नहीं होती बहुत ऊंची बात और सबसे ऊंची बात क्या है कि विषयजन्य आनंद की पहुंच सुसुप्ति में नहीं है इसलिए जितने अन्य दार्शनिक हैं उनका कहना है गाढ़ी नींद में दुख का भाव होता है दुख का अभाव होता है लेकिन आनंद नहीं होता सांख्य इत्यादि जो अन्य दार्शनिक है उनका कहना है सुसुप्ति में दुख का भाव तो होता है लेकिन आनंद की उपलब्धि नहीं होती लेकिन मांडुपनिषद ने आनंद भुगत कहा है आनंद भुक्त का अर्थ जीव प्राग्ध संजक जीव गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद का भोक्ता होता है एक गन्ना दे दें, एक इंड उसको चूसेंगे ओठ छिदने की संभावना होगी दांत घिसने टूटने की संभावना होगी श्रम भी होगा लेकिन गन्ने को फेल कर एक गिलास रस दे दिया जाए अनायास उसको गट कर जाएंगे तो जागृत में स्थूल विषयों अनुकूलता को लेकर सुख की अभिव्यक्ति होती, स्वप्नावस्था में वासनात्मक विषयों की अनुकूलता को लेकर सुख की उपलब्धि होती है, सुसुप्ति में साक्षात आनंद ही भोग्य होता है गन्ना का रस ही पी लिया और गन्ना को चबाकर रस प्राप्त किया दोनों मानता है तो गाढ़ी नींद मैं साक्षात आनंद ही हमारा आपका भोग्य होता है और हम आप आनंद भुक्त होते हैं उस आनंद की प्राप्ति के लिए विषय जन्य आनंद प्रियमोद और प्रमोद उसका भी हम परित्याग करते हैं पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने बताया कि गाढ़ी निंद में केवल दुख का भाव ही मान्य नहीं है सुखोपलब्धि भी मान्य उदाहरण बहुत अच्छा दिया प्रामाणिक रीति से सिद्ध हो जाता है कि अमुख कक्ष में या अमुख स्थल पर अंधकार नहीं है तो प्रकाश का सद्भाव मानने के लिए हम बाध्य है प्रकाश ही नहीं होता तो अंधकार का निवारण कहाँ से होता इसलिए युक्ति के बल पर भी सुसुप्ति में आनंद की सिद्धि होती है आनंद हमारा भोग्य होकर विद्यमान रहता है और साक्षात भोग्य होकर आनंद हमें प्राप्त होता है इतना सब कुछ होने पर भी पुरुषार्थ भूमि गार नींद नहीं है न तो अर्थोपार्जन हो सकता है, न धर्मानुष्ठान हो सकता है ना या मोक्ष की सम हो सकती है तदवत महाप्रलय भी पुरुषार्थ भूमि नहीं है तो हमने वाक्य कहा था अनुग्रह ईश्वर और गुरु हरिगुरु का अनुग्रह प्राप्त हो जाए उसी से मोक्ष नहीं हो सकता अनुग्रह वरदान तो सिद्ध हो सकता है विक्षेप से हम बच सकते हैं पागलपन से उपरांग हो सकते हैं अनुग्रह से लाभान्वित तो हो सकते हैं लेकिन मुक्त तब होंगे जब स्वतः प्रयास प्रदर्श करेंगे ये सब अनुग्रह की भूमिका है जागृत की अपेक्षा मनोराज्य अनुग्रह मनोराज्य की अपेक्षा स्वप्न और ऊंची उपलब्धि है स्वप्न की अपेक्षा सुसुप्ति और ऊंची उपलब्धि है और उच्छांद के अनुसार विचार करें तो बुरा होली है सुसुप्ति की अपेक्षा मृत्यु और अंतरंग अनुग्रह मरने आत्मत्याग का प्रयास न करें लेकिन सुसुप्ति की अपेक्षा मृत्यु अंतरंग अनुग्रह बहुत विचित्र बात है आजकल तो पठन पाठन की प्रक्रिया लुप्त है लुप्तअप्राय जो भी व्यक्ति मरता है देहा त्याग करता है देहा त्याग के बाद पहले परमात्मा में लीन होता है चाहे एक नंबर का पावर विषय ही क्यों ना हो गैर मुखी क्यों ना हो मरने के बाद सीधे परमात्मा की ही प्राप्ति होती है परमात्मा में ही जीव लीन होता है बहुत युक्तिपूर्वक चांदो गुप्त सद के भाष्य में इस तथ्य का निवारण प्रतिपादन किया गया लेकिन तद भावना के साहित्य जो मृत्यु का वर्ण करता है इसलिए अर्जुन ने पूछा न मरना तो स्वाभाविक है लेकिन देह त्याग की विधा क्या है बताइए से विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे बच्चों मरने से क्या डरता है मरना तो स्वाभाविक है लेकिन मरना कैसे चाहिए देह त्याग करना कैसे चाहिए सिख उन्हीं के शब्द हैं तो जो सत्य में अभिनिवेश पूर्वक मृत्यु के समय जो जो प्रक्रिया चर्चार्थ होती है उसके साथ रहस्य का बोध प्रवाहित कर देता है तो सत्य में अभिनिवेश पूर्वक जो मरता है देहत्याग करता है वो सदा के लिए सत्स्वरूप होकर ही शेष रहता है और असत्य में अभिनिवेश पूर्वक जो देहात्याग करता है प्रक्रिया तो यही बनती है कि पहले उसका पूरी जो है ब्रह्म में ही लीन होता है सत्य में ही लीन होता है लेकिन सदा तदभाव भावता उस वासना की प्रगल्भता असत्य में अभिनिवेश के कारण जैसे ब्रह्म में भगवान ने अनुग्रह पूर्वक ग्वाल वालों के चित्त को तो कर दिया अध्याय पहले की बात लेकिन वहां से मन उच गया उन लोगों का ऐसे ही मृत्यु सुसुप्ति से उच्च भूमिका है जहाँ हर मरने वाला व्यक्ति सत्य में पुर्यष्ट सहित विलीन होता ही है कर्मेन्द्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकरण चतुष्टय तन्मात्र पंचक अविद्या काम और कर्म इनका नाम पुर्यष्टक है पुर्यष्टक सहित जीव कला का ब्रह्म में लय होना यही मृत्यु है लेकिन रहस्य बोध की धारा प्रवाहित न करने के कारण असत्य में अभिनिवेश वाला व्यक्ति मरने के बाद पुनः अपनी वासना के सहित उदबुद्ध हो जाता है और फिर अपनी वासना के अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होती है तो मृत्यु जो है वो से भी अंतरंग अवस्था है उसकी अपेक्षा प्रलय उसकी अपेक्षा भी महाप्रलय महाप्रलय तो आजकल जो हमको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी उससे भी ऊंची भूमिका है दे प्रतरण से संपन्न होंगे कार्योपाधिक होंगे तब तो निर्विकल समाधि लगेगी आखिर चित्त तो लीन होगा ना चित्त का विस्मरण होगा समाधि और सुसुप्ति में क्या अंतर है चित्त का लय हो जाए तो सुसुप्ति चित्त का विस्मरण हो जाए तो समाधि लय और विस्मरण बस इतने अंतर है चित्त का लय हो जाए किसमें चित्त प्राणों से तादात्पन्न हो जाए एक भूत हो जाए प्राण की प्रधानता है चित्त का लय प्राण में हो जाए भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने लिखा लय का अर्थात चित्त की तादात्म पति प्राण के साथ हो जाए तो सुषुप्ति। प्राण की तादात्म्य पति चित्त के साथ हो जाए तो समाधि बस अंतरित नहीं है चित्त की प्रधानता से समाधि है प्राण की प्रधानता से सुषुप्ति है तो चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाए और प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाए और निरुद्ध चित्त में चित्त वृत्ति से रहित चित्त में स्पंदन रहित प्राण की तादात्म्य में हो जाए तो उसका नाम है समाधि लेकिन गारी महातलय में तो नाम हमको स्थूल शरीर प्राप्त रहता है न सूक्ष्म शरीर प्राप्त रहता है कारण शरीर व्यस्टि अविद्या भी प्राप्त नहीं महाकारण शरीर महामाया भी उस समय हमको सुलभ नहीं वो भी महेश्वर से तादात्मापन्न होकर एकी भूत होकर शेष रहती है महाप्रलय इस समय तो समाधिस्थ व्यक्ति को भी जगाना हो तो कई उपचार किया जा सकता है जोड़ों से घंटे घड़ियाल संखा भी बजावें शरीर को हिला दें लेकिन वहाँ तो शरीर भी नहीं घंटे घरियाल की पहुँच नहीं उस महाप्रलय की दशा को हम सबसे उत्तम उत्कृष्ट अनुग्रह मानेंगे उसके बाद फिर यथा पूर्व कल्पयत अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव को भगवान के द्वारा दे प्राणांत करण की प्राप्ति होती है तो हमने जो विषय उठाया था कि पुरुषोत्तम तत्व को हम प्राप्त तो होते रहते हैं लेकिन इस प्रक्रिया के अनुसार बुद्धि पूर्वक जब पुरुषोत्तम तत्व का निश्चय होगा तब जो पुरुषोत्तम तत्व की प्राप्ति होगी फिर उस प्राप्ति का उच्छेद नहीं होगा सदा के लिए ही भगवत प्राप्ति होगी इतना अतिरिक्त का इस अध्याय के भाव को धारण करने के लिए यह सब आवश्यक है विचित्र बात क्या है सुप्ती तो के समय क्या क्या भावना जगती है उस पर विचार करें पांच दिन में ही बहुत ऊंची मनस्थिति हो जाएगी पांच सात दिन में ही उदाहरण के लिए यह जो स्थूल शरीर है इसको भुलाकर सोने की भावना जगती है या नहीं जिसका कालक से वियोग हो और जिसका वियोग सुहाता या भाता हो वह अनात्मा एक नियम है स्थूल शरीर का काला से वियोग जब होगा होगा उसी का नाम मृत्यु है लेकिन प्रतिदिन इसके वियोग की भावना जगती है या नहीं इसका वियोग होगा वियोग दो प्रकार का है स्वरूपता वियोग और अभावनात्मक वियोग स्थूल शरीर के अभावनात्मक वियोग की भावना प्रतिदिन जगती है और इस स्थूल शरीर को भुलाए बिना गाढ़ी नींद प्राप्त नहीं हो सकती अतः यह अनात्मा है अनमय को अनात्मा तो हो गया खेल कूद में अब लीजिए कर्मेन्द्रिया भी फुजकती रहें कर्म से ऊपर उपरत ना हो तो भी सुसुप्ति नहीं होगी तो अपने व्यापारों के सहित कर्मेंद्रियों से भी हम पिंड छोड़ना चाहते हैं उनका अभावनात्मक वियोग हमको अभीष्ट है कर्मेन्द्रिया भी सो जाएं ऐसी भावना अतः कर्मेन्द्रिया भी आत्मा नहीं हो सकती अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है और जिसके वियोग की भावना का उदय होता है उसका अनात्मत्व तो सुनिश्चित है अब ज्ञानेन्द्रिया भी अगर फुजकती रहें कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भोग की प्राप्ति होती है ज्ञान इंद्रियां भी फुदकती रहें तो सुसुप्ति की सिद्धि नहीं होगी उसका भी आभावनात्मक वियोग हमको रुचता है भाता है सुसुप्ति में हो भी जाता है अब ले लें मन बुद्धि चित्त अहंकार अगर अपने अपने कार्य को न छोड़ें तो भी सुसुप्ति सुलभ नहीं तो इसका मतलब मनोमय कोष विज्ञानमय कोष भी आत्मा नहीं है इनके अभावनात्मक वियोग की भावना प्रतिदिन प्राप्त होती है अब ले लिया कहाँ पहुँच गए प्राण प्राण तो बहुत प्यारा है लेकिन प्राण स्पंदन का भान ही बना रहे तो विक्षेप होगा इसलिए प्राण स्पंदन का भान भी न रहे माने प्राण का भी वियोग कौन सा वियोग अभावनात्मक वियोग हमको रुचिकर है सब कुछ आनंद के लिए है <laughs> लेकिन वो आनंद विषयजन्य आनंद के तीन भेद हैं प्रिय प्रियमोद और प्रमोद पिछले सत्र में इसकी व्याख्या यहाँ की गई अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति के मिलने की आशा से जो आनंद का उद्रेक होता है या अभीष्ट वस्तु के दर्शन से या अभीष्ट व्यक्ति के दर्शन से जो आनंद का उल्लास का उद्रेक होता है उसका नाम प्रिय है अभीष्ट वस्तु के सेवन से जो आनंद का उद्रेक होता है ऊपरी की अपेक्षा उत्कृष्ट आनंद मोद है अभीष्ट विषय का यथेक्ष परिंभन आस्वादन से जो आनंद वह या उमरता गुमरता है उसका नाम प्रमोद है प्रिय मोद और प्रमोद जिनको सुलभ है कोई वेदना या ताप नहीं है पंचदशी कर विद्या रण स्वामी पर हम लोग उन्होंने प्रश्न उठाया आनंद चाहिए न आनंद में प्रीति आनंद के लिए होती है किसी अन्य के लिए नहीं और आत्मा में प्रीति आत्मा के लिए होती है किसी अन्य के लिए नहीं तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दोनों का लक्षण एक है लेकिन कौन सा आनंद आत्मा है यह विवेक की बात अगर प्रिय मोद और प्रमोद ही आत्मा हो तो फिर जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय मोह के स्थान पर मोह और प्रमोद के स्थान पर सुलग है, वह इनको भोलाकर क्यों चाहे और इनको न भूलावे तो पागल हुए बिना पंचदशी का वेदना ताप से ही पिंड नहीं छुड़ाना चाहते आनंद से भी पिंड छुड़ाना चाहते बहुत ऊंची बात आखिर क्यों उसमें युक्ति दी उन्होंने जहाँ जन्य आनंद होता है वह त्रिप्टी होती है भोक्ता भोग और भोग इसके देखने या छूने से आनंद मिल रहा है कल्पना कीजिए तो क्या हुआ इसका नाम माला का नाम भोग्य हो गया मेरा नाम भोक्ता हो गया आनंदानुभूति का नाम भोग हो गया जहाँ जन्य आनंद होता है वहाँ त्रिप्टी होती है जहाँ त्रिप्टी होती है वहाँ द्वैत होता है द्वैत माने दो या दो से अधिक अजहल लक्षण दो मिनट दो शब्द यहाँ पर कौन सी लक्षणा अजहल लक्षण दो किये का त्याग किए बिना अतिरिक्त का ग्रहण इसी प्रकार द्वैत का अर्थ ये नहीं है कि द्वैत कहते हैं पर त्वैत सिद्ध हो गया द्वैत अजहल लक्षणा से दो और उससे अधिक का नाम द्वैत हो गया केवल दो ही नहीं दो तो है ही अतिरिक्त का नाम भी द्वैत तो जहां त्रिप्टी है वहां द्वैत है और जहां द्वैत है वहां श्रम है कमनिज में यहीं आकर घुटना टेक देता जहां है जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम है और जहाँ श्रम है वहाँ खालिश पिरो प्योर निरशय आनंद नहीं है सपने नहीं। सुख दर्शन बात कोटि को कहे तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा इसलिए सुसुप्ति की आवश्यकता है प्रिय प्रमोद को भी भूलाकर सुसुप्ति होती है इसका मतलब आनंदमय कोष भी अगर फलात्मक आनंदमय कोश भी अगर आत्मा हो तो उसको भूला कर सोने की भावना क्यों कहा पहुंच गए क्षरा तीतो हम अक्षराध अ पिछोत्तम है आगे जीवन में वो तो समि की बात है ना क्षर अक्षर पुरुषोत्तम हमारे जीवन में स्थूल सूक्ष्म शरीर क्षर शर। इस श्लोक के भाव को जब जीवन में डालेंगे व्यस्टि में डालेंगे तो ही अर्थ होगा ना अक्षरा दिचोत्तम सुसुप्ति में अक्षर हो जाते हैं अव्यक्त भावापन्न हो जाते हैं कार्योपाधि से ऊपर उठ जाते हैं तो अक्षर हो गए लेकिन वहां पर फिर वहां पर क्या कमी है बड़ी विचित्र बात वहां पर यह कमी है कि स्वरूप जिसको स्वरूप समझना चाहिए वो भोग्य बनकर प्रकट आनंद वहां पर भोग्य है भोग्य है ना तो श्रम का बीज है श्रम तो नहीं है लेकिन श्रम का बीज है श्रम का बीज क्यों है आनंद भोग्य है और जो भोग्य होता वो स्वप्रकाश नहीं होता इसलिए हर व्यक्ति जो भी सोता है उसके हृदय में एक संकल्प गुप्त रीति से विद्यमान रहता है संकल्प करे या न करे मनोभाव विद्यमान रहता है ऐसा न हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं सुसुप्ति के प्रति भी हृदय से अत्यंत रागान्वित व्यक्ति नहीं होता उससे भी उपरांगता की भावना होती है इसका मतलब स्थिर और चिर पर प्रेमास्पद सुसुप्ति भी नहीं है सुप्त आनंद भी व्यक्ति का स्थिर और चिर परप्रेमास्पद नहीं हो सकता क्योंकि वहां भी भोग्य तो है ही इसलिए जब तक वह आनंद स्वप्रकाश ना हो जाए अब बड़ी विचित्र बात स्वप्रकाश हो जाएगा तो भोग्य नहीं होगा और भोग्य होगा तो परम प्रेमास्पद नहीं होगा अगर कोई भोग्य हो गया जो भी सख चंदन बनता भी तो समझ लीजिए कि परम प्रेमास्पद नहीं है स्वप्रकाश हो गया तो भोग्य नहीं हो सकता इसलिए अंत में जिनके जीवन में इतना धैर्य है कि सुख स्वरूप होकर हमेशा शेष रहना है न कि सुख का भोक्ता होकर वो पुरुषोत्तम तत्व का अवगाहन कर सकते है अनुशीलन कर सकते हैं इसलिए अक्षर भावापत्ति हमारी होती है कारणोपाधिक ईश्वर कल्प होकर हम सुसुप्ति में स्थिर रहते हैं अवशिष्ट रहते हैं लेकिन वहाँ भी उपाधि तो है इसलिए जब तक उपाधि है तब तक निरत निर्विशेषता नहीं और जब तक हम स्वयं को निरतशय निर्विशेष नहीं समझेंगे तब तक फिर क्या होगा भय का बीज द्वैत का बीज विद्यमान ही रहेगा अब असल में देख कर बोलने का व्यास नहीं है इसलिए अपनी ओर से अल्लाह इसलिए कि हम को लाभ हुआ क्यों भगवान शंकराचार्य ने इस प्रकार कार्य किया सातवी अध्याय की शैली में कर सकते थे अर्थ सातवां अध्याय की शैली में क्या करते अपरा प्रकृति पराप प्रकृति और तो परमात्मा वहाँ भी तीन भेद हैं अष्टा प्रकृति का नाम है अपरा प्रकृति ठीक एक है परा प्रकृति जिसको जीव कहते हैं एक है परमात्मा जिनको भगवान कहते हैं अर्थ तो बहुत सुगमता पूर्वक लग जाता क्षर का अर्थ अपरा प्रकृति अष्टा प्रकृति कर देते शंकराचार्य महाभाग अक्षर कार्त जीव जीव जीवभूतम महाबाहो यदम धार्यत जगत बहुत ऊंची बात है ये एदम जगत जीव भी धारक है जगत का धारण करने वाला जीव तत्व है वहाँ परा प्रकृति का बहुत ऊंचा महत्व स्थान यहाँ अक्षर के स्थान पर जीव को लाके रख देते सातवें अध्याय के अनुसार परा प्रकृति को जीव को अक्षर कह देते तो अभी तो पुरुषोत्तम तत्व की सिद्धि हो जाती अचित पदार्थ को को मिला देते विकृतियां तो ऊपर ले लिए तो विकृतियां सोदस विकृतियां तो आई गई तो कह सकते हैं कि सोदश विकृतियों के सहित अष्टा प्रकृति का अर्थ हो गया कितने सोलह और सोलह और आठ चौबीस समग्र अनात्मक प्रपंच जो है वो अक्षर कोटि का है जीव जो है अक्षर कोटि का है भगवान अक्षर अक्षर दोनों से अतीत है ऐसा अर्थ कर सकते थे कर सकते थे तो उसमें आपत्ति क्या होती क्या सचमुच में जैसा अर्थ श्री वैष्णवाचार्यों ने यहाँ किया उस अर्थ पर डटे रहने की भावना है हो सकती है क्योंकि अष्टा प्रकृति में मूलभ प्रकृति भी है खम मनो वहाँ पर भूमि रापो नलो वायु खम मनो मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतम में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा इसको कसना पड़ेगा तेरा में अध्याय की शैली में सांख्य की शैली में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये तो क्रम ठीक है आकाश का कारण मन मन का कारण बुद्धि बुद्धि का कारण अहम दिया गया है लेकिन सांख्यक प्रस्थान में आकाश का कारण अहम है जिसको आठवें स्थान पर रखा मन तो प्रकृति है नहीं सोदश विकृतियों में मन का उल्लेख है बुद्धि को महत्ता तो कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ा गया मन उसके आगे बुद्धि उसके आगे अहंकार बुद्धि तो हमसे अतीत है उत्कृष्ट है इसलिए फिर शंकराचार्य जी ने तेरावी अध्याय की शैली में सांख्य की आठवी में महाभूतान्य में बुद्धि व्यक्त में इन तीन प्रकृतियों का वर्णन किया बचा हो गया ना अष्टा प्रकृति महाभूत दोनों जगह पांच महाभूत सातवें में भी तेरा में भी अहंकार वहाँ आठवीं जगह है यहाँ पर छठे स्थान पर है बुद्धि वहाँ पर भी सातवीं जगह है यहाँ भी है महाभूता निहंकारो बुद्धि अव्यक्त में विचार अव्यक्त का वह नाम ही नहीं है यहाँ नाम है इसलिए मन कार्त अर्थ बुद्धि कार्त मात्रत्व और अहम का अव्यक्त करना पड़ा शंकराचार्य जी को मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा अहंकार का अहंकार ही कर लें तब फिर बुद्धि का अर्थ महत्व मन का व्यक्त कर दे क्रम बिगड़ गया लेकिन दोनों आचार्य हैं किसी भी ढंग से जैसा लिखा वैसा अर्थ करने से काम नहीं बना अहंकार को करेंगे तो में को लाना पड़ेगा क्या छठी जगह छठे स्थान पर तो अंत में क्या हुआ अष्टा प्रकृति का अर्थ वैष्णवाचार्य भी यही करेंगे न महाभूतान्य अहकारो बुद्धि अभिव्यक्त में अर्थात पंच तन जिसको सांख्यवादी पंच तन्मात्रा कहते हैं वेदांती उसको कहते अपंचीकृत पंच महाभूत यही ना वो कहेंगे गंध तन्मात्रा और हम क्या कहेंगे अपंचीकृत पृथ्वी वो कहेंगे रस तन्मात्रा हम कहेंगे अपंचीकृत जल वो कहेंगे रूप तन्मात्रा हम कहेंगे अपंचीकृत तेज वो कहेंगे पर्श तन मात्रा हम कहेंगे अपचीकृत वायु वो कहेंगे शब्द तन मात्र हम कहेंगे पंचीकृत आकाश इसलिए उपनिषदों में एक वचन है कि तन मात्रा को ही अपीकृत भूत कहते हैं अपंचीकृत का अर्थ क्या है एक में अन्यों का सन्निवेश नहीं है खालिश प्योर आकाश आकाश ही है उसमें चार अन्य भूतों का सन्निवेश या संश्लेष नहीं है यही हुआ तो अर्थ वो गया अपंचीकृत पंच महाभूत उसके ऊपर अंतत्त उसके ऊपर महत्त उसके ऊपर अव्यक्त अष्टा प्रकृति अब प्रश्न उठता है क्या मूला प्रकृति जिसको अव्यक्त कहते हैं उसको हमारे श्री वैष्णवाचार्य और सामान्य महानुभाव क्षर मानने के लिए तैयार होंगे अष्टा प्रकृति को जब हम क्षर मानेंगे कहाँ की अष्टा प्रकृति तेरहवीं अध्याय की अष्टा प्रकृति सातवी अध्याय की अष्टा प्रकृति को पुरुषोत्तम योग में क्षर कोटि का मानेंगे तब तो मूलभ प्रकृति या व्यक्त जिसको कहते हैं या माया जिसको कहते हैं वो क्षण कोटि का पदार्थ सिद्ध हुआ प्रकृतिम पुरुष विध्य नादि उभावी इस वचन के भी विरुद्ध गया अनादि है न प्रकृति भी पुरुष भी तो कोटि का पदार्थ प्रकृति को तो माना जा सकता है जिसको प्रकृति विकृति कहते हैं जिसको केवल प्रकृति कहते कहते हैं कहते हैं वो जो आठवीं है ऊपर से पहली नीचे से आठवीं है उसको तो हमारे श्री वैष्णवाचार्य क्षर नहीं मान सकते वो तो बच गया ना क्षर होने से बच गया इसलिए अर्थ नहीं बैठेगा अब शंकराचार्य के शैली में ले वो जो आठवीं है उसको अक्षर कह सकते हैं या नहीं अक्षर कह दीजिए बाकी सप्तः प्रकृति या सोडस विकोल और सात कितने हो गए तैस, ये तेईस जो हो गए कारी कोटि के पदार्थ उसी में ये जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन्हीं में जाकर उनका सन्निवेश हो गया तो स्थावर जंगम प्राणियों के सहित प्रकृति, इन सब का नाम हो गया अक्षर। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं बच गई प्रकृति मूला प्रकृति मयाध प्रकृति जिसको कहा मम योनिर महद ब्रह्म तस्विन गर्भम दधाम्य हम जिसके लिए कहा गया वो जो मूला प्रकृति है उसी को अक्षर कह दिया अक्षरा महत् कल हमने गोपालोत्तर तापनी उपनिषद का वचन मुद्रित किया था अक्षरान महत अक्षर से महत्व की उत्पत्ति हुई भी आ महत क्या है या में तो बात बन गई इसलिए अक्षर अक्षर कोटि का तो हम अभ्यक्त को मान सकते हैं प्रकृति को मान सकते हैं माया को मान सकते हैं क्षर कोटि का नहीं मानेंगे तो विसंगति क्या हो जाएगी अगर हम अष्टधा प्रकृति को अक्षर परा प्रकृति को अक्षर और परमात्मा को पुरुषोत्तम कहते हैं तो हमारे सामने ही एक समस्या आ जाएगी किस आधार पर हम मूलक प्रकृति या या माया को अक्षर कहेंगे उनका तो फिर सब द्वित गड़बड़ा जाएगा प्रकृति ही क्षर को टीके तो क्षर प्रकृति को अक्षर हम मान सकते हैं कब बाधात्मक शर्ता उसको प्राप्त है बाध त्म में लक्षण चला जाएगा इसलिए बात नहीं बनी अतः शंकराचार्य जी ने बहुत सूझ बूझ का परिचय देकर अब है जीव को अगर अक्षर मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है प्रकृतिम पुरुषय विधि नादि का अक्षर दो तत्व हो गए तेरहवा अध्याय का श्लोक है या नहीं प्रकृतिम पुरुष व विध्य नादि वहा तेरहवीं अध्याय की शैली क्या है कि दम शरीरम कौनते क्षेत्र मित्य विधीये क्षेत्र और क्षेत्र से प्रारंभ किया क्षेत्र को जाके कहा बैठा दिया भगवान ने प्रकृति छोड़ दिया उपादान उपादान उपादान चलते चलते मूलक प्रकृति को ही क्षेत्र मान लिया मूलक क्षेत्र कौन है मूलक प्रकृति और क्षेत्र को ले जाके कहा रख दिया पुरुष तो क्षेत्र क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या हो गया प्रकृति और पुरुष जिसका वर्णन क्षेत्र से किया था उस क्षेत्र के उपादान का वर्णन किया महाभूता निहंकारो बुद्धिर अव्यक्त में अव्यक्त पर्यत इंद्रियाण रसैकन चाहिए तो कृतिकोटि के पदार्थ मूल में तो प्रकृति जिसको हमने क्षेत्र कहा था उसके तो चौबीस उपादान हो गए चौबीस उपादान में प्रथम उपादान का नाम मूला प्रकृति या व्यक्त है या हम अप, अपने अपनी दृष्टि से माया कह सकते हैं उसी को क्यों न मूल क्षेत्र मान लें इसलिए प्रकृति और पुरुष जो है जितने प्राणी है चौरासी लक्ष्य योनियों में ये तो प्राणी हैं पुरुष कहने योग्य हैं लेकिन सबका मौलिक स्वरूप कौन हुआ प्रकृति ही जिसकी उपाधि है बहुत ऊंची है न प्रकृति में पुरुष व विध्य पुरुष जीव को जो परा प्रकृति को कहा जाके भगवान ने रखा पुरुष कोटि में सातवी अध्याय की परा प्रकृति तेरहवीं अध्याय में पुरुष वो जो अष्टा प्रकृति में मूला प्रकृति है उसको प्रकृति दोनों अनादि हैं अनादि का नाम अक्षर हो गया तब ये बीच में जो आया अक्षर सर्वाणी भूतानी क्षरकोटि में तो कितने आ गए तेईस तत्व और स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर के उपादान भी तेईस तत्व ही है मूल में तो तेईस तत्व को पहन रखेंगे तेईस तत्व में ही तो जितने हमारे पास उपाधियां हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका तारतम्य शकार संघात पंचभूतों का, का प्राणियों के सब शरीर भी तो उसी तेईस तत्व में समा गए ना सूक्ष्म भी स्थल भी और कारण शरीर भी उसी में समा गए उसी में समा गए किसमें कारण शरीर को अगर हम कहते हैं कार्योपाधि कारणोपाधि ईश्वर कारण शरीर को मलिन सत्वात्मक मानते हैं तब उसका मूल प्रकृति है और अगर कार्योपाधि की दृष्टि से विचार करते हैं तो अंतःकरण आदि सबके सब महत्व में जाके चले गए सार क्या निकला विकृति कोटि के सोडस विकृति और सात प्रकृति कोटि के जितने पदार्थ है उसी में सारे स्थावर जंगम शरीर भी आ गए उनको हम देते हैं अक्षर अब अक्षर हमको दो प्राप्त होता है प्रकृति में पुरुषय विधि नदी वहा दृष्टि से एक पुरुष तत्व परा प्रकृति या जीव और एक अव्यक्त प्रकृति अब इसमें अक्षर कहने पर जीव सहित प्रकृति को लेना चाहिए या केवल प्रकृति को लेना चाहिए यह प्रश्न अक्षर दोनों सिद्ध हो रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी ने प्रकृति को लिया जीव को नहीं लिया उसका कारण क्या है सिद्ध दोनों हो रहे हैं लेकिन कारण क्या है कि भगवान शंकराचार्य जी ने प्रकृति को या माया को कूट माना कूट राशि उसी को अक्षर माना उसका कारण यह है उपादान और उपादे का जहाँ वर्णन होता है कार्य कारण भाव का वहाँ जीव कहीं नहीं बैठता क्या कार्य कारण भाव का जब वर्णन होगा तो जीव को कौन सा स्थान मिलेगा कार्य कारण भाव की मीमांसा में जीव नहीं आता कहीं पर क्योंकि उसके जितनी उपाधियां हैं वो तो चौबीस भागों में विभक्त हो जाएंगी अचित पदार्थ में ही कारण शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का विलय कहाँ हो जाएगा वो तो चौबीस के बाहर तो नहीं है न उसके बाद जो बच गया वो ब्रह्मो रह जाएगा इसलिए उपादान उपाधेय का जब वर्णन आता है तो जीव कहीं बैठता नहीं यहाँ जो वर्णना है उपादान उपाधेय की दृष्टि से है भूतप प्रकृति मोक्षम से तेरहवीं अध्याय का अंतिमा श्लोक यहाँ भी उपादान उपाधेय की दृष्टि से है पंचभूतों का उपादान प्रकृति है तो उपादान उपाधेय की दृष्टि से जब विचार करेंगे तो जीव का स्थान कहीं नहीं होता प्रश्न उत्तर ब्रह्म का स्थान होता है क्या पुरुषोत्तम तत्व के उपादान उपादेय का विचार करते समय आ सकते हैं कहीं कल मैंने कहा था अधिष्ठानात्म उपादान होते हैं उपादान होते हैं, परमात्मा तो उपादान सही कोटि में आते हैं अधिष्ठानात्मक उपादान जैसे रज्जू सर्प के दो उपादान रज्जू का ज्ञान परिणामोपादान रज्जु तत्व या रज्छिन्न चैतन्य विवर्तोपादान तो रज तत्व आ गया ना उपादान कोटि में इसी प्रकार ब्रह्म तत्व उपादान कोटि में आता है जिसका विवर्त जगाता अज्ञान का परिणाम जगाता है जीव नहीं आता अत अक्षर कोटि में भगवत पार शंकराचार्य महाभाग ने प्रकृति का वर्णन किया और भी बहुत से भाव हैं कालक्रम से हर हर मार